नमस्कार आप सुन रहे हैं हिंदी गानों का कार्यक्रम देसी जायका डब्ल्यू आर एफ एन रेडियो फ्री नेशनल पर आज आपके साथ मैं हूँ पूजा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को पूजा का प्यार भरा नमस्कार पिछले हफ्ते 7 जुलाई को हिंदी सिनेमा जगत के एक बेहद उम्दा कलाकार ने एक लंबी पारी खेलने के बाद इस दुनिया से रुखसती ले ली हम सभी जानते हैं जो इस दुनिया में आया है उसको एक ना एक दिन जाना है पर सोच के देखिए कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके जाने पर लाखों करोड़ों की तादाद में लोग उनके बारे में बात करें उन्हें याद करें और सिर्फ याद ही ना करें जब भी उनका जिक्र करें तो उनकी शख्सियत के बारे में बड़े अदब से बात करें जी हाँ मैं बात कर रही हूँ दिलीप कुमार साहब की जिस आला दर्जे के वो कलाकार थे जिस तरह की उन्होंने फिल्म्स की, जैसी उनकी शख्सियत थी उन सब बातों को एक घंटे में उनके गानों के साथ समेटकर आपके साथ साझा कर पाना बड़ा मुश्किल टास्क है पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आज जब हम उनकी इस सफलतम पारीफ को उनके जाने के बाद सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको एक अपनी तरफ से ट्रिब्यूट दे रहे हैं तो मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ साझा करूँ जिससे आपके सामने उनकी ज़िंदगी का एक खाका खिंचता चला जाए और आप उस दिलीप कुमार को जान पाएं जो पर्दे से अलग भी एक आला इंसान थे तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उनके इस बेहद खूबसूरत अब अप अपीत गाने के साथ और फिर ले चलते हैं आपको उनकी ज़िंदगी के एक सुहानी सफ़र पर सुनिए तबीयत मेरी रंगीली है आज खुशी में मैंने भैयाहा थोड़ी से भंग बी पैरों में है मेरे पैरों में घुंगरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले में घुंगरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले सरा चम के भैया मोहे लाली चुनर मोहे लाली चुनर उड़ा दे तो फिर मेरी चाल देख ले पैरों में घुगरू बन आते तो फिर मेरी चाल देख ले क्या चाल है गोरी जरा जुमले गोरी किसी की नथनी झुमे किसी का झुमका हर पारी दिल हामले अपना ऐसा लगाओ ठुमका भला ऐसे कत कत आ जब हो किसी की ब्याह सद मेरी जवान मेरी भी शादी करा दे तो फिर मेरी चाल देख लेख ले, दे, तो ले क्या गाना था क्या बोल थे और अगर आपको इसका वीडियो याद हो तो दिलीप साहब ने क्या डांस किया है इस गाने पर यह था 1968 की फ़िल्म संघर्ष से इसमें बोल लिखे थे शकील बदायून ने संगीत था नौशाद का आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की और पर्दे पर दिलीप साहब के साथ वेजयंती माला एक ऐसा एक्टर जिसने कभी एक्टिंग की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली और उसको फिल्मी दुनिया ने एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट या एक फर्स्ट मेथड एक्टर के नाम से और कहना चाहिए कि खिताब से नवाजा एक ऐसा एक्टर जिसने कभी कोई डांस की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली और फिर भी क्या बढ़िया डांस नंबर दिए अपने फिल्म्स में दिलीप कुमार साहब जो अपने किरदारों के रंग में डूब जाया करते थे जिन्होंने अपने अभिनय और संवाद अदायगी से न जाने कितने किरदारों को कितनी भूमिकाओं को फिल्मी पर्दे पर जीवंत कर दिया आज हम बात करेंगे उनकी जिंदगी की शुरुआत से दिलीप कुमार साहब का जन्म 11 दिसंबर 1922 में पेशावर में एक पठान परिवार में हुआ वो एक संयुक्त परिवार था काफ़ी सारे भाई बहन थे और इनका बचपन काफ़ी खुशनुमा था कहा जाता है एक बचपन का बड़ा प्यारा सा किस्सा है कि जब ये करीब पाँच साल के थे तो एक फकीर दरवाज़े पर आया और उन्होंने इसको देख के कह इनको को देख के कह दिया कि इतना प्यारा बच्चा है इसको नज़र से बचाइए इसको अभी बहुत बड़े बड़े काम करने हैं और इनकी दादी ने उस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया और इनके जो प्यारे से बाल थे उसको सारा बाल हटवा दिए गए और इन पर बड़ा सा काला टीका लगा के इनको स्कूल भेजा जाता ताकि कोई इनको देखकर इनको नज़र ना लगाए दिलीप साहब कहते हैं कि ऑफ कोर्स दादी की बात का कोई विरोध नहीं कर सकता था बट जिस तरह से ऐसा बना के उनको स्कूल भेजा जाता था वो दूसरे लोग उनका मजाक दूसरे बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे और वो काफ़ी इंट्रोवर्ट हो गए थे उस घटना के बाद से क्योंकि उनको काफ़ी तकलीफ़ होती थी जब ऐसा होता था पर साथ ही वो ये भी बताते हैं कि दादी ऐसा इसलिए करती थी कि वो उनको नज़र से बचाना चाहती थी और उन दिनों अगर घर में भी कोई आकर कभी उनकी तारीफ कर देता था तो उसके तुरंत जाने के बाद इनकी नज़र उतारी जाती थी और दिलीप साहब कहते हैं कि ये सिलसिला बाद तक चलता रहा जब सायरा जी के साथ भी वो अगर कहीं जाते और आ, किसी फंक्शन में लोग उनके ऑटोग्राफ लेते या उनकी तारीफ़ करते तो लौटने के बाद सायरा जी उनकी नज़र उतारा करती थी क्यूट ना चलिए आपको सुनवाते हैं दिलीप साहब का एक गाना और फिर आपको बताते हैं कि पेशावर से ये प्यारा नन्हा मना सुंदर सा दिखने वाला बच्चा मुंबई का बाया कैसे आया और दिलीप कुमार कैसे बना से नजद नजर फिसले तो कैसे नजद नजर फिसले जिंद मेरी ये इधर भी फेरा कभी डाल इधर भी फेरा के तक तक नैन थक गए के तक तक नैन थक गए जिन्द मेरी मेरिए सुपर हिट सॉन्ग ऑफ दिलीप साहब यह था नाइनटीन फिफ्टी सेवन की फिल्म नया दौर से इसमें बोल लिखे थे शकील बदायूनी ने संगीत ओ पी नैयर का आवाज मोहम्मद रफी और आशा भोसले की और पर्दे पर दिलीप साहब के साथ वैजं माला जो इस के पहले मैंने आपको उनके बचपन का किस्सा सुनाया था और उसमें मैंने बताया था सायरा जी के बारे में तो सायरा जी इनकी शरीक हयात हैं यानी यानी कि इनकी वाइफ हैं और ये किस्सा दिलीप साहब ने कई इंटरव्यूज़ में भी बताया है और जो उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी है जो 2014 में रिलीज़ हुई थी द सब्स्टेंस इन द शेडोज उसमें भी उन्होंने इसका ज़िक्र किया है तो आप आगे सफ़र को बढ़ाते हैं जब ये काफ़ी छोटे थे तभी ही इनके पिताजी जो कि फलों के व्यापारी थे उन्होंने पेशावर से मुंबई मूव होने का फ़ैसला किया और परिवार को लेकर ये मुंबई आ गए मुंबई में इनकी पढ़ाई शुरू हुई अंजुमन इस्लाम हाई हाँ स्कूल में और उसके कुछ ही समय बाद इनके बड़े भाई की तबीयत ख़राब होने की वजह से इनकी फैमिली देवलाली शिफ्ट हुई विच वॉज़ आर्मी बेस कैम्प और वहाँ पर ये बैरन हाई स्कूल में पढ़े तो इन दोनों ही जगहों में आ, कि दोनों की दोनों स्कूल्स की वजह से इनकी उर्दू और अंग्रेज़ी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हो गई थी दिलीप साहब बताते हैं कि आ, देवलाली ही वहाँ वो जगह थी और वो स्कूल का ऐसा माहौल था कि ही गाट अकीन इंटरेस्ट इन प्लेइंग सॉकर और ये अच्छे स्पोर्ट्स थे शॉकर हॉकी क्रिकेट ही played it all और थोड़े समय बाद इनका परिवार देवलाली से वापस मुंबई शिफ्ट हो गया जहाँ इन्होंने खालसा कॉलेज बॉम्बे में अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करी और उसी के साथ साथ ये अपने फादर के फ्रूट के बिजनेस में भी हाथ बटाने लगे उस समय तक इनका नाम स्टिल यूसुफ खान ही था और फिल्मों से दूर दूर तक का ना कोई नाता था ना जाने का कोई इरादा था तो इनका फिल्मों में आना कैसे हुआ और नाम दिलीप कुमार कैसे पड़ा ये बताते हैं आपको इस गाने के बाद कड़प तड़प पे कह रहा है आजा तू हमसे तुझे कसम है आबिजा दिल कड़प तड़प पे कह रहा है आबिजा तुम हमसे आतना चुरा तुझे कसम है आबिजा ये बाहर क्या बाहर है नहीं का तेरा इंतजार है नहीं नहीं तो ये क्या है? तेरा इंतजार है क तेरा इंतजार है क्या तेरा इंतजार है दिल तड़प तड़प कर तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जाप आज दिलीप साहब हमारे बीच में नहीं हैं पर ये सब गाने जब हम सुनते हैं और जब दिलीप साहब को पर्दे पर देखते हैं सच अन्सम एंड रियलिस्टिक आर्टिस्ट ही वॉज ही वॉज़ सच अपिटम ऑफ एक्सलेंस ये था 1958 की फ़िल्म मधुमती से इसमें शैलेंद्र के बोल थे सलिल चौधरी का संगीत था मुकेश और लता मंगेशकर जी की आवाज़ थी और पर्दे पर एक बार फिर पेयर्ड विद वैजंती माला तो इस गाने पर जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि इनका नाम यूसुफ़ खान से दिलीप कुमार कैसे हुआ और ये फिल्मों में कैसे आए तो हुआ यूँ कि जब मुंबई इनकी पर, इनकी फैमिली वापस लौटी और इन्होंने अपने आ, फादर के बिज़नेस में हाथ बटाना शुरू किया तो उस वक्त ये किसी काम से दादर जाने के लिए चर्च गेट स्टेशन पे खड़े थे तभी वहाँ पे आ, इन्होंने अपने एक फॉर्मर प्रोफेसर डॉक्टर मसानी जो इनके पिताजी के जानने वाले भी थे उनको देखा तो ये बढ़ के उनसे दुआ सलाम करने गए और उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो अब देखिए यहाँ पर जब किस्मत पलटनी होती है तो सितारे कैसे अपने आप अलाइन हो जाते हैं आई मीन ही वॉज़ पुटिंग हीज हेड इन टू गोइंग इन टू फ्रूट बिजनेस एंड नॉट थिंकिंग एट ऑल अबाउट फिल्म बट किस्मत को जो मंजूर था तो सितारे वैसे ही बनने लगे तो खैर डॉक्टर मसानी ने इनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो इन्होंने बताया कि भाई मैं काम के सिलसिले में वहाँ जा रहा हूँ उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो आजकल तो उन्होंने कहा मैं नौकरी भी ढूंढ रहा हूँ कोई सरकारी नौकरी अच्छी मिल जाए और अभी फ़िलहाल पिता के काम में हाथ बटा रहा हूँ तो उन्होंने कहा कि मैं मलाड जा रहा हूँ बॉम्बे टॉकीज़ की जो ओनर हैं उनसे मिलने आई डोंट यू कम विद मी और हो सकता है कि आ, वहीं ही तुम्हें कोई नौकरी मिल जाए इन्होंने सोचा डिसीजन लेने में ये ज़्यादा देर नहीं लगाते थे तो इन्होंने कुछ सोचा और बोले ठीक है चलता हूँ तो ये उनके साथ आ, बॉम्बे टॉकीज़ आ गए तब तक दिलीप कुमार साहब को नहीं पता था या आई डोंट थिंक कि डॉक्टर मसानी को भी पता होगा कि क्या होने वाला है वहाँ पर उस समय बॉम्बे टॉकीज़ की जो आ, ओनर थी वो थी देविका रानी जी क्रिसमैटिक पर्सनालिटी तो उनसे डॉक्टर मसानी ने इनका परिचय कराया दिलीप कुमार का और जब देविका रानी जी ने इनको देखा तो दो मिनट गौर से देखने के बाद इनसे पूछा कि तुम्हारी उर्दू कैसी है और इस बात का दिलीप साहब जवाब देते उसके पहले आई I मीन mean, यूसुफ़ साहब जवाब देते उसके पहले डॉक्टर मसानी उन्हें खुद ही बताने लगे कि इनका बैकग्राउंड क्या है फैमिली कितनी अच्छी है और हाउ हिज़ उर्दू इज़ रियली परफेक्ट और उस सब बात के बाच में यूसुफ़ साहब सोच रहे थे मन में कि ऐसा क्या काम मुझे देने वाली हैं जो ये मेरी उर्दू के बारे में पूछताछ कर रही हैं। खैर दो मिनट बाद देविका रानी जी ने इनको देखा और उन्होंने कहा कि आ, मैं आपको बतौर एक्टर रखती हूँ और साढ़े बारह सौ पर मंथ की तनख्वाह पर एंड ही वाज लाइक साढ़े बारह सौ तो बहुत है लेकिन एक्टिंग कभी करी नहीं कैसे होगी तो आ, इनके जो चेहरे का स्पंजस था वो देख के देविका रानी जी ने कहा कि आ, कुछ प्रॉब्लम है तो इन्होंने कहा कि जी जो ये आप बात कर रही हैं एक्टिंग की ये तो मैंने पहले कभी करी नहीं आ, तो कैसे होगा तो उन्होंने कहा आपने क्या पहले कभी फल बेचे थे या ये व्यापार किया था तो उन्होंने कहा नहीं बोली फिर आपने सीखा ना तो इसी बात से फिर अगर आप वहाँ पर एफर्ट करके वो सीख सकते हैं तो आप एफर्ट करके एक्टिंग भी सीख सकते हैं इन्होंने कुछ सोचा और हाँ कर दी और वो एक पल था जब इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई बॉम्बे टॉकीज़ में 1250 रुपए पर मंथ पर होना एक बहुत बड़ी बात थी उस समय के बड़े बड़े कलाकारों को डेढ़ सौ पर मंथ की सैलरी पर रखा जाता था खैर देविका रानी जी ने इनमें कुछ तो ज़रूर देखा होगा और 1944 में इनकी पहली फिल्म आई ज्वार भाटा बॉम्बे टॉकीज़ की फिल्म थी वो तो ये तो रहा फिल्मों में आने का किस्सा नाम दिलीप कुमार ये भी दिया गया था देविका रानी जी की तरफ से पर उसका किस्सा इस गाने के बाद रे हुसन की क्या तारीफ करू कुछ कहते हुए भी डरता हूँ कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ तेरे हुसन की क्या तारीफ करू तेरे हुसन की तेरे हुसन की क्या तारीफ करूँ कुछ कहते हुए भी डरता हूँ कहीं भूल से तू न समझ बैठे मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ मेरे दिल में कसक सी होती है मेरे दिल में मेरे दिल में कसक सी समझ लेना कि मैं तुझसे मुहाबत करती हूँ तेरी बात मैं गीतों की सरगम, तेरी चालों में पायल की छम छम तेरी बात में गीतों की सरगम, तेरी चाल में पायल की छम छम कोई देख ले तुझको एक नजर कोई देख ले तुझको एक नजर मर जाए तेरी आंखों की पसम मैं भी हूँ अजब एक दीवाना मरता हूँ ना आहे आरता हूँ हाय कितना रोमांटिक तो संगीत था शकील बदायनी के बोल थे लता मंगेशकर और रफी जी की आवाज थी और पर्दे पर दिलीप साहब के साथ बजंती माला कुछ ऐसा इतफ़ाक हुआ है कि पहले के चारों गानों में अभी तक दिलीप कुमार जी की नायिका जो है वो वैजंती माला है दो ही डिड वर्क विद सो मैनी अदर एक्ट्रेस इसी फिल्म का एक और गाना था जो बड़ा फेमस था अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं आ, ये तो काफ़ी आगे की फिल्मों तक हम लोग पहुँच गए पर आपको हम बता रहे थे कि इनका नाम यूसुफ खान से दिलीप कुमार कैसे पढ़ा अब एक इंटरव्यू में मैंने खुद दिलीप साहब के मुँह से ये सुनी है बात तो यहाँ पे कोट कर रही हूँ कि जब उनसे ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा भाई देखिए ये तो जो नाम बदला था वो एक तो देविका रानी जी ने कहा था कि कुछ पर्दे की पर्सनालिटी के हिसाब से नाम होना चाहिए और दूसरा आ, मुझे मेरे वालद का मतलब जो इनके पिताजी थे उनका भी बड़ा डर था उस जो इनके पिताजी थे वो चाहते थे कि इन्होंने कॉलेज ग्रेजुएशन किया है ये पढ़ने में इतने अच्छे हैं तो ये कोई सरकारी नौकरी करें जिसका उस वक्त काफ़ी रुतबा हुआ करता था तो फ़िल्मों में अगर उन्हें पता चलेगा कि ये गए हैं तो ही मे नॉट टेक इट वेरी वेल सो जब इनसे कहा गया कि फ़िल्म के पर्दों के लिए पर्दे पे के लिए क्या नाम रखा जाए यूसुफ़ खान दिलीप कुमार या वासुदेव या जहंगीर <laughs> तो इन्होंने कहा um, यूसुफ खान छोड़ के कुछ भी रख लीजिए और ऐसा कहा जाता है कि uh, uh, देविका रानी पिगड दिलीप कुमार एंड देन ही आल्सो गेट हिज गिव हिज़ नॉट दैट ओके दिलीप कुमार सो दैट्स हाउ फ्रॉम यूसुफ खान टू तो दिलीप कुमार फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फिल्म जो 1944 में रिलीज़ हुई थी ज्वार भाटा तो ये तो किस्सा उनका नाम यूसुफ खान से दिलीप कुमार बनने का एक और किस्सा इसी फिल्म से रिलेटेड ये भी था कि क्योंकि इन्होंने कभी एक्टिंग सीखी नहीं थी अरे एक्टिंग तो छोड़िए इन्होंने इससे पहले सिर्फ एक वॉर डॉक्यूमेंट्री देखी थी फिल्में तक नहीं देखी थी तो जब एक्टिंग करने की बात आई तो भाई से थोड़ी बातचीत हुई इन्हें समझाया गया कि देखिए पहला सीन ऐसा है कि आपको हीरोइन जो है वो आत्महत्या करने जा रही है आपको दौड़ते हुए आना है और उसे बचाना है तो इन्होंने कहा ये तो बहुत आसान लग रहा है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है और उनसे कहा गया कि जैसे ही एक्शन बोला जाएगा आप बिल्कुल दौड़ के आइएगा और उसको बचा लीजिएगा एक्शन बोला गया he was athlete he was a sportsman he he ran like a lightning bolt or तभी आवाज आई कट कट कट क्या हुआ he was thinking he was doing so well तो उन्होंने कहा दौड़ने की acting करनी है दौड़ना नहीं है if you if you run that fast तो हमारे कैमरा तो आपका motion जो है वो capture ही नहीं कर पाएंगे खैर ये बात समझ में आई और उसी के साथ दिलीप साहब जोड़ते हैं कि इन्हें जाकर हीरोइन को दोनों हाथों से उनकी उसकी बाजुओं को कस के पकड़ना था अब ये सिर्फ 22 साल के थे इन कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी लड़की को ऐसे पकड़ा हो तो ही वॉज़ टेलिंग इन दैट इंटरव्यू कि भागने की बात तो समझ आ गई मैं थोड़ा धीरे भागा लेकिन जब जाऊं और उसको ऐसे बाजू से कस के पकड़ना हो तो हाथ वहाँ तक पहुँचें दिमाग को पता है कि क्या करना है लेकिन आ, मैं पकड़ ही नहीं पा रहा था दो बार तीन बार चार बार फिर जब इनको इन्होंने वापस इसको अपने को करेक्टर में डाला कि ये एक लड़की है जो कूदने वाली है और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिससे उसे आकर बचाना है और अपने दिमाग में ही इसकी रनिंग दैट सिनारी एंड देन फाइनली ही गेव दैट शॉट कि दौड़ते हुए जाकर उस लड़की को दोनों बाज़ुओं से हीरोइन को पकड़ के बचाना है तो दैट्स हाउ मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉम डे वन इनकी जो वो मेथड एक्टिंग वाली um, जो इनके लिए बारे में कहा जाता है वो जो प्रक्रिया थी वो जो प्रोसेस था वो उसी समय से शुरू हो गया था ही लेटर ऑन अपने इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा है कि जैसे कि इनको जाना भी जाता था कि बहुत ही रियलिस्टिक एक्टिंग करते थे जब वो इससे पहले इनके पहले जो एक्टर्स थे वो बहुत थिएट्रिकल एक्टिंग uh, करते थे जिसमें बहुत ज़्यादा um, ऐसा लगता था कि एक्टिंग हो रही है बट दिलीप कुमार ब्रॉड दैट चेंज इन फिल्म सिनेरियो जहाँ पे बहुत रियलिस्टिक एक्टिंग लगती थी जो भाव भाव जो एक्सप्रेशन होते थे वो बहुत रियलिस्टिक लगते थे और उसी बारे में मैं बोल रही थी कि दिलीप कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि वो बहुत ज़्यादा उस सीन को पढ़ते थे उसके बारे में सोचते थे उसके जिस मनोभाव से वो किरदार गुजर रहा होता था अपने को पूरी तरह उसमें ढालने की कोशिश करते थे और जो एक्सप्रेशन या जो इमोशंस देने होते थे उसको वो अपनी ज़िंदगी के किसी पार्ट से खींच कर लाने की कोशिश करते थे कि मैं वो चीज़ सोचूं तो इस तरह का इमोशन चेहरे पर दिखे और आप सब जानते हैं कि एक टाइम के बाद उनको ट्रेजेडी किंग का खिताब दिया गया था क्यों दिया गया था और उससे आगे जुड़े क्या किस्से हैं वो आपको बताते हैं इस गाने के बाद दिल से तुझको बेदली है मुझको है दिल का गुरु तू ये माने के न माने लोग मानेंगे जुरू दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कुस मेरा दीवानापन है चाहे तू आए न आए हम करेंगे इंतजार ये मेरा दीवाना पन है या मोहब्बत का शुरू पूर्ण पहचाने तो है ये तेरी का ये मेरा है। कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जो बहुत पेपी या बहुत परकी नहीं होते हैं तब भी भी उनमें एक दर्द की भी एक ऐसी मिठास होती है कि वो जस्ट आपके दिल को छूती है उसी तरह का एक ही गाना ये मेरा दीवानापन नाइनटीन फिफ्टी की फ़िल्म यहूदी से बोल शैलेंद्र के संगीत शंकर जयकिशन का और आवाज़ मुकेश की पर्दे पर दिलीप कुमार के साथ मीना कुमारी इसके इस गाने के पहले हम लोग बात कर रहे थे कि 1944 में उनकी पहली फिल्म रिलीज़ हुई ज्वार भाटा और वहां से ही कैसे उन्होंने अपने आप को करेक्टर्स में ढालकर उसको जी कर पर्दे पर उतारना शुरू किया था पर शुरू के जो दो तीन साल रहे उनकी कोई भी फिल्म बहुत हिट नहीं रही और जो क्रिटिक्स थे उन्होंने कोई बहुत खास तवज्जो नहीं दी बहुत अच्छे रिव्यूज़ नहीं दिए बट देन तीन साल बाद उनकी फिल्म आई जुगनू जो कि बहुत अच्छी सुपर रही और फिर उसके बाद आई शहीद 1948 में जिसमें उन्होंने एक क्रांतिकारी नेता जैसा रोल किया था एंड ही रियली मेड दिस रोल केम अलाइव ऑन स्क्रीन उसके बाद तो फिल्मों की जो हिट फिल्म थी उनकी झड़ी लग गई नदिया के पार आई शबनम आई महबूब खान की अंदाज आई जिसमें इन्होंने राज कपूर जी के साथ काम किया था और नरगिस जी थी उसमें 1954 में जब फिल्म फेयर नया नया शुरू हुआ तो सबसे पहली बार बेस्ट एक्टर का जो अवॉर्ड था वो मिला दिलीप कुमार साहब को फिल्म दाग के लिए पूरे करियर में इन्होंने सात फिल्म फेयर एवॉर्ड्स जीते और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस बात के लिए लिखा गया बाद में कई सालों बाद इस रिकॉर्ड को मैच किया शाहरुख खान ने हम गाने के पहले बात कर रहे थे कि इनका नाम ट्रेजिडी किंग कैसे पड़ा तो बात यूँ थी कि इन्होंने कई सारी ऐसी फिल्म्स की कई सारे ऐसे चरित्र निभाए जिसमें कि बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ के इमोशंस को पोर्ट्रे करना होता था और फिल्म के अंत में इनको मरना पड़ता था तो एक इंटरव्यू में जो दिलीप कुमार साहब हैं वो बताते हैं कि भाई आ, पोट्रेइंग द इमोशन्स कि बहुत दुख के वहाँ तक तो ठीक था पर मैं शायद बहुत अच्छा कर रहा था या लोगों को वो बहुत अच्छा लग रहा था तो डायरेक्टर चाहते थे कि हर फिल्म के अंत में मैं मर जाऊँ मरने की एक्टिंग करूँ एंड आई वॉज़ लाइक थिंकिंग कि भाई मैं ये मरने की एक्टिंग अलग अलग तरीक़ों से कैसे करूँ कैसे करूँ कि मैं अलग अलग तरीके से हर फिल्म में मरूँ इट वॉज़ फनी बट when you see him portraying like वो चाहे गंगा जमुना हो या मशाल हो और these and there are many जिसमें ये बाद में इनकी death हुई है द एंड सीनज़ and that's how he got the name tragedy king जहाँ ये दुख भरे emotions को इतनी आसानी से और इतनी realistic ढंग से करते थे कि uh, स, हर देखने वाले की आँखें भर आती थी and so called the name tragedy king आ, लेकिन इसका इन्होंने खामियाजा भी भुगता इनको बीच के कुछ ऐसे साल थे जो इस तरह के रोल करते करते इनको खुद भी आ, थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा होने लगा था एंड देन हिज डॉक्टर सजेस्ट कि आप भाई काम पे ध्यान दें अच्छा करें लेकिन कुछ लाइट हार्टेड रोल भी करें एंड देन आई राम और श्याम इट वाज अ कॉमेडी मूवी जिसमें दिलीप साहब का डबल रोल था और दिलीप साहब एक इंटरव्यू में बताते हैं कि किसी ने उनसे पूछा कि आ, आप तो इतने अच्छे इमोशनल रोल करते हैं कि कॉमेडी वाला रोल क्यों ले लिया तो दिलीप साहब ने कहा कि भाई मैं कर सकता हूँ और थोड़ा कुछ अलग करने का मन है इसलिए तो वो जनाब एक कदम और आगे गए और उन्होंने पूछा चलिए ठीक है आप कॉमेडी रोल कर रहे हैं पर आप फिल्म के अंत में मर तो जाएंगे ना <laughs> दिलीप साहब इस बात पर इतना हँसते हैं और कहते हैं कि लोगों को ऐसा लगता था कि अगर मैं फ़िल्म के अंत में मर रहा हूँ तो इट विल इन्श्योर द फिल्म की जो सफलता है तो भाई कुछ भी करिए और अंत में मर जाइए तो लेकिन खैर राम और श्याम भी अच्छी फिल्म थी और बहुत अच्छी चली और इनकी कॉमेडी को भी सराहा गया सुनवाती हूँ आपको इस फिल्म का एक गाना आई है बाहर मिटे सुया दूर हुए राम की लीला रंग लाई शाम बंसी बजाई आई है बाहर मिटुल सिदम कदम मन आया दूर हुए गौ राम की लीला रंग लाई शाम ने बंसी बजाई चमका है इंसाफ का सूरज हैला है, है उजाला नहीं उमंग संग लाएगा हर दिन आने वाला आने वाला नहीं। उमंगे संग लाएगा हर दिन आने वाला वाला उमंगे तो हर दिन मुन्ना गीत सुनाएगा सुन्ना ढोल बजाएगा संग मेरी छोटी मुन्नी नाचे की क्षमता अभी जो हमने गाना सुना ये था 1967 की फ़िल्म राम और श्याम से इसमें बोल थे शकील बदायूनी के संगीत था नौशाद का आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की और पर्दे पर दिलीप साहब इस फिल्म में दिलीप साहब का डबल रोल था आज हम दिलीप साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनके करियर को सेलिब्रेट कर रहे हैं आपसे बातें कर रहे हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी उनके करियर से जुड़ी और उनके गाने आपके साथ साझा कर रहे हैं इसी क्रम में हमने बातें की उनके बचपन की उनके बड़े होने की पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई कैसे फिल्मों में आए दिलीप नाम कैसे पड़ा क्योंकि उनका पैदाइशी नाम यूसुफ़ खान था और कैसे उन्होंने एक के बाद एक सफल फिल्मों की झड़ी लगा दी जबकि ना तो उन्होंने कभी पहले बड़ी फिल्में देखी थी और ना कहीं से फिल्म में एक्टिंग करना सीखा था और नॉट जस्ट दैट उन्होंने अपने करियर में सात बेस्ट एक्टर के अवार्ड जीते जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बना हम लोग बार बार ये बात करते हैं कि दिलीप साहब एक मैथड आर्टिस्ट थे वो अपने किरदार में बिल्कुल डूब जाते थे वो अभिनय ऐसा करते थे कि वो अभिनय लगता ही नहीं था आपको लगता था ये इंसान सिर्फ यही इंसान है जो पर्दे पर उस किरदार में है और जहाँ तक मैंने उनके बारे में पढ़ा है इंटरव्यूज़ में सुना है उससे ये लगता है कि वो अपने किरदारों को जीवंत करने के लिए बहुत मेहनत करते थे uh, उनके बारे में ये मशहूर था कि वो एक वक्त में सिर्फ एक ही फिल्म करते थे और उनका ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो दो चार फिल्म एक साथ कर रहे होंगे तो जो डिफरेंट करेक्टर्स हैं उनके जो इमोशंस हैं और उनकी जो बींग इन करेक्टर वाली फीलिंग है वो आपस में मिक्स हो जाएगी एंड ही विल नॉट बी एबल टू डू द जस्टिस बहुत बड़ी बात है इस, उस समय वो सुपर थे मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर थे और तब भी उन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में सिर्फ चौंसठ फिल्म्स की तो शायद ये इसीलिए कि वो एक हर एक फिल्म को बहुत खास तोज्जो देकर बहुत मेहनत कर कर उस रोल में पूरा पूरी तरह से उस रोल में समा कर उसको जीवंत बनाते थे पढ़ते बहुत थे उस रोल के बारे में अब अगर बात करी जाए उनके कुछ उदाहरण हैं जैसे एक uh, फिल्म आई थी कोहिनूर उसमें एक सीक्वेंस uh, था जहाँ पे उनको सितार बजाना था एंड ही वांटेड टू कि ऐसा ना लगे कि मैं सिर्फ उंगलियां फिरा रहा हूँ किसी को वाकई सितार बजाना आता होगा तो वो कहेंगे कि ये तो एक्टिंग uh, कर रहा है सो ही वेंट अहेड एंड एक्चुअली लर्न एटलीस्ट द सरगम ऑफ दैट सितारब वो बजाएँ तो लगे कि ये वाकई सितार बजा रहे हैं एक और आ, एक क्या ऐसे कई सारे वाक्य हैं पर जैसे एक और वाक्य है कि एक फ़िल्म थी दीदार उसमें इनको अंधे का रोल करना था वहाँ तक तो ठीक था पर जब इनसे डायरेक्टर ने कहा कि भाई आपको आंखें खोल के अंधे का रोल करना है तो इन्होंने कहा भाई ये तो थोड़ी मुश्किल बात है अगर आंखें खुली होती हैं तो आ, रिफ्लेक्स एक्शन में जब किधर से आवाज़ आती है तो आपकी आंखें उधर फॉलो करती हैं ये तो कठिन काम है तो उन्होंने बताया डायरेक्टर साहब ने कि भाई जो सेंट्रल स्टेशन मुंबई का है उसके सामने एक अंधा बैठता है भिकारी और आ, आप उसको ऑब्ज़र्व करें उसकी आंखें खुली रहती हैं पर वो अंधा है तो दिलीप साहब ने कई बार वहाँ के चक्कर लगाए सुबह शाम आगे पीछे गाड़ी करके उसको देखते रहते कि वो कैसा कर रहा है आ, फिर कई बार ऐसा करने के बाद वापस डायरेक्टर के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि आ, मैंने देखा तो है पर फिर भी बहुत ज़्यादा समझ नहीं पा रहा हूँ एंड देन दे डिस्कस्ड टॉक इवन मोर और आ, अगर आप वो फिल्म देखें जिसमें उन्होंने एक अंधे की भूमिका करी है जिसमें आँख खुली है एंड देन ही पोर्ट्रेट एग्जैक्टली द सेम मैनरिज़्म जो उन्होंने उस करैक्टर uh, जो उन्होंने रेलवे uh, स्टेशन के बाहर बैठे हुए भिकारी से सीखा था एडॉप्ट किया था आई I मीन mean, इतना डेडिकेशन क्या हम आज के कलाकारों में देखते हैं या uh, एक ही चार चार शिफ्ट करने वाले एक साथ पांच-पांच फिल्में करने वाले कलाकार क्या इतना डेडिकेशन दे सकते हैं <laughs> और शायद तभी सब दिलीप कुमार नहीं हो सकते आ, आपको सुनवाती हूं फिल्म कोहि का वो गाना जिसके लिए दिलीप साहब ने सितार सीखा था और फिर बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं मधुबन मेरा का नाचे रे मधुबन मेरा का नाचे रे गिरधर की मुरलियाबाजे रे गिरधर की मुरलिया जे रे मधुबन मेरा अधिकाना चेरे पग में धूम गाना जिसके लिए दिलीप साहब ने सितार बजाना सीखा ताकि वो नेचुरल लगे जब वो इस गाने में सितार को लेके इनएक्ट करें ये था 1960 की फिल्म कोहिनूर से इसमें वंस अगेन शकील बदायूनी के बोल नाशाद का संगीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ और पर्दे पर दिलीप साहब और ऐसे ना जाने कितने किस्से हैं कितनी भूमिकाएं हैं जिनको जीवंत बनाने के लिए दिलीप साहब विंट एक्स्ट्रा माइल एंड पुट ऑल हिज सिंसियर एफर्ट टू मेक इट लुक रियल फॉर फॉर ऑल ऑफ अस लेकिन ये उनकी शख्सियत का सिर्फ़ एक हिस्सा है बहुत बड़ा हिस्सा है उनके अभिनय ही उनकी एक बहुत बड़ी पहचान है बट उसके अलावा भी उनकी शख्सियत की कुछ बातें हैं जो हम चाहेंगे आपसे शेयर करना ही वॉज़ अ बिग फिलंथ्रपस्ट अफकोर्स वो आ, दुनिया को जताना या बताना आ, नहीं चाहते थे इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे लेकिन आ, उनकी बायोग्राफी में आप पढ़ सकते हैं कि वो बहुत सारी संस्थाएं संस्थाओं को चैरिटी देते थे कुछ संस्थाएं थीं जिनको वो हेड करते थे और कुछ को वो चलाते भी थे आ, उनकी जो आ, पत्नी है सायरा बानो जी वो और आ, दिलीप जी दोनों ही इस तरह की जो सोशल सर्विस है उसमें बहुत इन्वाल्व है आ, ब्लाइंड एसोसिएशन के काफ़ी दिन तक ये अध्यक्ष रहे और आ, बहुत काम किया उन्होंने उस संस्था के लिए तो एक तो ये दूसरा उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा था कि वो जात पात धर्म और इन सब का बिल्कुल इसको नहीं मानते थे उनके घर में दिवाली भी उसी तरह से मनाई जाती थी जैसे ईद मनाई जाती है उनको हिंदी अंग्रेज़ी उर्दू पश्तो जो उनकी मदर टंग थी उसके अलावा पारसी गुजराती मराठी और थोड़ी बहुत तेलुगू और तमिल भी आती थी इतनी सारी भाषाएं वो ही सीख सकता है और जान सकता है जो देश के रंग में पूरी तरह से रंगा हुआ हो उनके दोस्तों में हर तरह के लोग थे और इंडस्ट्री में कई सारे लोग ऐसे हैं जो उन्हें अपना कहना चाहिए कि रोल मॉडल मानते हैं उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो बहुत वेल रेड इंसान थे और जिस तरह से वो कुरान की आयतों को आ, कोट किया करते थे उसी ईज से उनको रामायण और आ, गीता के श्लोक भी याद थे और वो उनको भी कोट किया करते थे आपको सुनवाती हूँ ये गाना और उसके बाद आपको बताती हूँ कुछ आ, यादें साहरा जी की जानब से दिलीप साहब के बारे में सुनिए सुख के सब सा थी दुख में ना को सुख के सब साथी दुख में ना को सुख के सब साथी दुख में ना ये भजन जो दिलीप कुमार जी पे फिल्माया गया था ये था 1970 की फिल्म गोपी से इसमें बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने संगीत था कल्याण जी आनंद जी का और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की तो इस गाने पे जाने के पहले हम आपसे बता रहे थे कि कुछ यादें हम शेयर करेंगे सायरा बानो जी की जानब से सायरा बानो जो आ, दिलीप साहब से 22 साल छोटी थी और सायरा बानो जी का कहना है कि जब वो मात्र 12 साल की थी और उन्होंने दिलीप साहब को किसी फंक्शन में देखा था तब से ठान लिया था कि अगर शादी करेंगी तो इन्हीं से करेंगी दो दिलीप साहब का नाम काफ़ी दिन तक मधुबाला जी के साथ लिया जाता रहा लेकिन Um, एक पॉइंट पर आकर उनका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया और नाइनटीन सिक्सटी सिक्स में वेन दिलीप कुमार वॉज़ फोर्टी फोर एंड सायरा बानो वॉज़ जस्ट ट्वेंटी टू उन्होंने शादी कर ली एंड uh, उस दिन से लेकर दिलीप साहब की आखिरी सांस तक सायरा बानो उनके साथ थी सायरा बानो जी कहती हैं कि दिलीप साहब में बड़ी सारी खूबियाँ थीं अभिनय के अलावा वो बहुत अच्छा गाते थे वो बहुत अच्छी कुकिंग करते थे और शेर व शारी का उन्हें बेहद शौक़ था और सायरा बानो कहती हैं कि यूं तो दिलीप साहब को आ, कपड़ों का इस्पेशली जूतों का और टाइज़ का बहुत शौक़ था और बहुत बड़ा उनके पास कलेक्शन था लेकिन वो आ, रहते बड़े सादगी बड़े ढंग से थे मोस्टली सफ़ेद कुर्ता पजामा या इस तरह के बड़े सादगी पसंद ढंग से रहना पसंद करते थे और आ, सायरा जी बताती हैं कि वो बहुत एविड रीडर थे मतलब उनकी आ, उनके सिरहाने किताबें हमेशा ही रहती थी और अगर वो किताबें नहीं पढ़ रहे होते होते तो स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते थे या कुछ ऐसा कर रहे होते थे हर रात चाहे वो लोग किसी भी देश किसी भी शहर में हों सायरा बानो जी कहती हैं कि उनके साइड का नाइट लैंप और उसमें एक किताब खोले सर झुकाए दिलीप साहब ये इमेज उनको हमेशा हमेशा याद आएगी सायरा बानो जी कहते हैं कि दिलीप साहब को वो बहुत समय से कहती थी कि वो अपनी बायोग्राफ़ी लिखें पर दिलीप साहब अब जानते हैं क्या कहते थे और क्या कह के मना करते थे कहते थे कि बायोग्राफी में बहुत ज़्यादा मैं ऐसा मैं ऐसा आता है और इससे मुझे सख्त नापसंदगी है ऐसा करने से लेकिन जब उन्होंने कई जगह ऐसे आर्टिकल्स या ऐसी चीज़ें पढ़ी जहां पे राइटर्स ने कहा था कि वो दिलीप साहब को जानते हैं पर जब उन्होंने जो फैक्ट्स लिखे थे वो बड़े डिस्टोर्टेड फैक्ट्स थे तो उसको देख के दिलीप साहब को लगता था कि ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने तो इसी बात पर सारा जी ने उन्हें तैयार कर लिया कि क्यों नहीं आप अपनी बायोग्राफ़ी लिखवाते हैं और आ, आ, आ, कुछ कोइंसिडेंस था कि सायरा जी की बहुत अच्छी दोस्त उदय उदयतारा नायर उस समय वहीं थी और शी वॉज चोजन बाय दिलीप साहब टू राइट हिज बायोग्रफ़ी इट्स नेम्ड द सब्सटेंस इन द शैडोज मैंने थोड़ी ये किताब पढ़ी है uh, पूरी तो अभी नहीं पढ़ पाई लेकिन इट वॉज़ रिटन सच अ सिंपल वे एंड यू कैन सी दिलीप साहब के व्यक्तित्व की बहुत सारी बहुत सारी झलकियाँ उसमें और जो इसकी राइटर हैं उदय तारा नायर शी वॉज सेंग की ही वॉज सो मॉडेस्ट ही वॉज नॉट रेडी talk about his achievements or his हिज़ um, जो भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आ, कमाया है उन सब बातों का वो बहुत कम ज़िक्र करना चाहते हैं और उसी लिये इस किताब में उनको एक चैप्टर जोड़ना पड़ा जो उनके साथ काम करने वाले लोगों ने उनके बारे में बताया है सो इट विल बी अ गुड रीड वी आर ऑलमोस्ट टू व एंड ऑफ आर वन आवर प्रोग्राम सो आपको सुनवाते हैं एक गाना और फिर आ, आगे बढ़ते हैं आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले दिल की सलामी ले ले कल तेरी बदम से दीवाना चला जाएगा क्षम रह जाएगी परवाना चला जाएगा आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले दिल की सलामी ले, ले। तू जरा देख ले कुबार मुझे फिर तेरे प्यार का मस्ताना चला जाएगा कल तेरी बस मुझसे दीवाना चला जाएगा शं रह जाएगी परवाना चला जाएगा आज की की रात मेरे दिल की सलामी ले ले ले ले दिल की सलामी ले ले। और वो दीवाना वाकई हम सब को छोड़ छोड़कर चला गया सात जुलाई दो हजार इक्कीस जब दिलीप कुमार साहब ने अठानवे बरस की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली सायरा बानो जी उस वक्त भी उनके सिरहाने थीं आज इस कार्यक्रम में उनको श्रद्धांजलि देते हुए हमने उनकी जिंदगी से जुड़े कई पहलुओं पर बातचीत की उनके कुछ गाने सुने अगर कोई भूल चूक हुई हो मुझसे कुछ बताने में तो माफ़ करिएगा उम्मीद करती हूँ कि आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा चलते चलते दिलीप साहब की पसंद का ये शेर हमारे बाद इस महफ़िल में अफसाने बयां होंगे हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे बहारें हमको ढूँढेंगी बहारें हमको ढूंढेंगी न जाने हम कहां होंगे पूजा को इजाज़त मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए टिल वी मीट अगेन के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार मांग के साथ तुम्हारा मिला एक नया संसार मिला प्यार मिला हमें यार मिला एक नया संसार मिला सामान मिला मिल गया एक सहारा मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार मांग के साथ तुम्हारा रुत हसी चल यों चल दे कहीं दिल जवां और रुत हसी चल यों ही चल दे कहीं मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार मांग के साथ तुम्हारा